दुर्गा सप्तसती अष्टम अध्याय रक्त बीज वध मेधा ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर असुरराज शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ उसने दैत्यों की पूरी सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी शुंभ बोला आज उदायुध नामक छियासी दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे कंबु नाम वाले दैत्यों के चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें, पचास कोटि वीर्य कुल के और सौ धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें कालक दौहृद मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें, भयानक शासन करने वाला असुररा शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला उसके अत्यंत भयंकर सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया राजन तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया फिर अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया धनुष की टंकार सिंह के दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया इस प्रकार वे विजयिनी हुई उस तुम्ल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु तथा तो इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई जिस देवता का जैसा रूप जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अब अक्षसूत्र और कमंडलों से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई जिसे कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर हो, हाथों में त्रिशूल धारण किए महानाग का कंकड़ पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहा आ पहुंची कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदिंबिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए चैत्यों से युद्ध करने के लिए आई इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुण पर विराजमान हो शंख चक्र गदा गार्ग धनुष तथा खडग हाथ में लिए वहां आई अनुपम वाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि की जो शक्ति है वह वा भी वाराह शरीर धा, धारण करके वहां उपस्थित हुई नारसिंह शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठकर आई उसके भी सहस्त्र नेत्र थे तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन अश्रुओं का संहार करो तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज़ करने वाली थी उस अपराजिता देवी ने धुमिल जटा वाले महादेव जी से कहा भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूध बन कर जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों शुम्भ एवं निशुंभ के साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे यदि बल के में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ मेरी शिवाय योगिनिया तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो क्योंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था इसलिए वह शिव के नाम से संसार में विख्यात हुई वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े वे दैत्य पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और को को काट डाला, फिर काली उनके आगे होकर से से प्रहार से करने लगी और से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में लगी। ब्रह्माड़ी भी जिस जिस ओर दौड़ती उस ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं का ओज और पराक्रम नष्ट कर देती थी महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदुर्ण हो सैकड़ों दाणों रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदुर्ण होकर गिर पड़े नारसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विजीर्ण करके खाती और सिंहनाश से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी कितने ही असुर शिवद्यूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवद्यूती ने अपना ग्रास बना लिया इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता